सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त केशव की पत्नी किरण का मर्डर हुआ उस वक्त केशव के भी ब्लड में भी वही स्लिपिंग पिल्स था जो कि उसकी पत्नी किरण की बॉडी में था और जब पुलिस उसके घर पहुंची थी तो उस वक्त केशव भी सो ही रहा था सोचने वाली बात है भला कोई कातिल अपना मर्डर करने के बाद इतने आराम से कैसे सो सकता है लेकिन लोकल पुलिस इस बात पर और ये दलील दे रही है कि हो सकता है केशव ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सोने का नाटक किया हो ताकि उसके लिए लोग सिंपत्ति दिखाएँ दूसरी बात ये भी थी कि पुलिस को अब तक ये कारण नहीं पता चल सका था कि भला केशव अपनी पत्नी का खून क्यों करेगा पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया कि केशव का उसकी पत्नी के साथ बहुत अच्छा संबंध था भले ही उन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे लेकिन फिर भी उनके बीच बहुत अच्छा रिलेशन था उनके आस रहने वाले लोगों रिलेटिव ने भी साफ कहा था कि केशव का उसकी पत्नी के साथ बहुत अच्छा संबंध था और फिर तीसरी और सबसे बड़ी बात केशव ख़ुद क्राइम नावल लिखता था वो इतनी बेवकूफ़ी तरीके से भरा किसी का मर्डर क्यों करेगा इतनी अक्ल तो उसके पास होगी ही इस कारण से पुलिस ने केशव के आसपास रहने वाले जितने लोग थे उन सभी को इन्वेस्टिगेट किया था उन सभी के साथ केशव के पर्सनल रिलेशन भी बहुत अच्छे थे ऐसे में वहाँ से भी पुलिस को कोई सस्पेक्ट नहीं मिल सका था इसी वजह से जब पुलिस को कोई रास्ता नहीं बचा तो उन लोगों ने केशव को ही मेन सस्पेक्ट बनाकर उसे जेल में डाल दिया पिछले तीन महीने से केशव पंडित जेल में ही हैं और लगातार एक ही बयान दिया जा रहा था कि वो निर्दोष है लेकिन पुलिस के पास अब कोई और चारा भी नहीं था ऐसे में ये लोग केशव को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं थे अब जबकि विक्रांत को पूरा केस समझ में आ चुका था तब उसे एहसास हुआ कि ये केस देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं हालांकि विक्रांत किसी भी केस के बारे में पहले से ही कोई जजमेंट नहीं लेता है बिना वहां पहुंचे और केस को समझे बिना वो कुछ भी नहीं कह सकता अभी तो बस वो ये वेट कर रहा था कि बस जल्द से जल्द वो अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचे और वहां पहुंचकर वो जल्दी से केस पर काम करना शुरू कर दे विक्रांत अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसे अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला कि उसका आज का टास्क पूरा हो चुका है अदृश्य शक्ति के दिए हुए पृथ्वी और आग कोडवट का टास्क पूरा हो चुका था इसके साथ ही विक्रांत को यह भी समझ में आ चुका था कि आग कोडवट का मतलब नैना के डैड से ही था और नैना के डैड के साथ विक्रांत का अब बहुत अच्छा रिलेशन बन चुका था यानी कि उसने आग कोडवट के टास्क को बहुत अच्छे से पूरा किया था वही रही बात पृथ्वी कोडवट की तो उसमें भी विक्रांत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पृथ्वी कोडवट का अर्थ हर तरह के कोडवट से मिलता जुलता था विक्रांत ने आज के दिन न सिर्फ नैना के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था बल्कि उसने नैना के डैड से भी अपने रिलेशन बेटर कर लिए थे साथ में उसने आज के दिन पैसे भी अच्छे खासे कलेक्ट कर लिए थे कहने का अर्थ ये है कि विक्रांत ने आज पृथ्वी कोडवर्ड के टास्क को भी बेहतर तरीके से अंजाम दिया था इसके एवेज में विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से एक सक्सेस रेट दिया गया था साथ में उसे एक खास तरह की डिवाइस भी दी गई थी इस डिवाइस की मदद से विक्रांत किसी के भी डी चेक कर सकता था यह खास डिवाइस 100% सक्सेस रेट के साथ काम करती थी और बहुत कम समय में एक डी रिपोर्ट की दूसरे डी रिपोर्ट से मैच भी करवा सकती थी इस तरह के और भी उसको कई सारे टूल्स दिए गए थे कुल मिलाकर विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से एक चलता फिरता फॉरेंसिक लैब दे दिया गया था विक्रांत अपने इस नए टूल को पाकर बेहद खुश नजर आ रहा था लग रहा है कि सिस्टम मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बनाने में लगा हुआ है इस नए केस के आ जाने के कारण विक्रांत अपने अगले दिन के कोडवर्ड को जानने के लिए बेहद उत्सुक नज़र आ रहा था उसने जैसे ही कोडबड वाला सेक्शन खोला तुरंत ही उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और चंद्रमा कोडवर्ड दिया गया था ऐसे में विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि अगले दिन उसे केस में अच्छी खासी प्रोग्रेस मिलने वाली है इसके साथ ही उसे अगले दिन पैसे मिलने की भी पूरी उम्मीद थी इन सब के बारे में सोच कर ही विक्रांत काफ़ी रोमांचित हो उठा उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि अब तो मुझे एक करोड़ रुपए मिल चुके हैं अब भला और कितना पैसा मिलने वाला है जयपुर में गर्मी तो खूब पड़ती है लेकिन ये साल का अंतिम महीना था ऐसे में यहाँ पर ठंड पड़ रही थी गुलाबी शहर अपने टूरिस्ट प्लेस के लिए वर्ल्ड फेमस था और यहाँ पर देश दुनिया के हज़ारों टूरिस्ट रोजाना आते जाते रहते हैं भारत के आज़ादी के पहले साल अठारह में यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे उनके स्वागत में राजा सवाई राम सिंह ने पूरे शहर में गुलाबी रंग में पेंट करवा दिया था तब से इस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है वैसे भी जयपुर शहर का इतिहास बहुत पुराना है यहाँ की ऐतिहासिक विरासत को देखने और भारत की राजशाही इतिहास का गवाह बनने के लिए यहाँ साल भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है जहाँ इस शहर की ऊंची ऐतिहासिक इमारतें लोगों का मन मोह लेती हैं लेकिन अगर शहरी सीमा से दूर जाकर यहाँ के आसपास के कस्बों में जाया जाए तो वहाँ पर पानी की गहरी समस्या देखने को मिलती है इसके साथ ही यहाँ पर पानी की कमी के चलते ठीक ढंग से खेती भी नहीं हो पाती है हालांकि पानी की समस्या तो पूरे राजस्थान में देखने को मिलती है सुबह होते ही यहाँ की औरतें हाथों में बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ती हैं इस वक्त सुबह के दस हो रहे थे गुलाबी शहर के दक्षिणी सीमा पर स्थित बगराना नाम के कस्बे में एक ब्रोकर अधेड़ उम्र के एक दंपति को फ्लैट बेच रहा था आइए मेरे साथ आइए फ्लैट थर्ड फ्लोर पर है बहुत अच्छा व्यू है ब्रोकर उन दोनों को लेकर सीढ़ियों से चलता हुआ ऊपर चला जा रहा था वह अधेड़ दंपति को पूरी तरह से खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था ताकि उसका ये फ्लैट बिक जाए इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा आइये मेरे साथ आइए इधर हाँ ये रहा जब वो लोग थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए तब ब्रोकर ने अपनी जेब में से चाबी निकालकर दरवाज़े में बने की होल में डालकर उसे घुमाना शुरू कर दिया हालाँकि काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी चाबी उस की होल में नहीं जा सकी ब्रोकर ने कन्फ्यूज़ होते हुए फ्लैट नंबर चेक किया फिर बड़बड़ाते हुए कहने लगा फ्लैट तो यही है तो फिर ये खुल क्यों नहीं रहा बड़बड़ाते वो अपना सिर खुदाने लगा फिर उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाया अचानक से दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया अरे ये क्या ब्रोकर यह देखकर बिल्कुल अबाक रह गया जबकि वहाँ खड़े दंपति ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा यह दरवाज़ा पहले से ही खराब है ब्रोकर ने फिर अचंभित होते हुए कहा लेकिन कोई भला क्यों वहाँ पर खड़ी औरत ने अपनी नाक खुजाते हुए कहा यह स्मेल कैसी आ रही है ब्रोकर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने तुरंत ही कहा इसकी माँ कहा सारा किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया देखता हूँ अंदर बैठा होगा इतना कहकर उसने टूटे हुए दरवाजे को ओपन किया और फिर गुस्से में आकर तुरंत ही फ्लैट के भीतर जाकर इधर उधर देखने लग गया वो दोनों दंपति भी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन भरी नज़रों से देखने लगे निश्चित तौर पर अब वो दोनों ये फ्लैट खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ खड़े अधेड़ आदमी ने तो ब्रोकर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा दो बजे छोड़िए इसे हमें यह फ्लैट नहीं लेना है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए अभी वो आदमी अपनी बात ख़त्म कर ही रहा था कि अचानक से वो ब्रोकर फ्लैट के भीतर से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ आगा उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और डर के मारे माथे से पसीना टपक रहा था उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो वो फ्लैट से निकलकर सीधे कॉरिडोर की तरफ भागा और फिर बीच कॉरिडोर में ही वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से उल्टी करने लगा उस अधेड़ को तुरंत ही एहसास हो गया था कि अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़े ऐसे में वो भी तेज़ी से उस दिशा में भागा जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ब्रोकर भागता हुआ आया था अंदर जाने के बाद उसने जैसे ही वहां का नज़ारा देखा उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई अंदर का नज़ारा देखने के बाद वो भी घबराकर जमीन पर गिर पड़ा वहां फ्लैट के अंदर फर्श पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी